श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद अंठावन छब्बीस नवंबर अठारह सौ तिरासी गृहस्थों के प्रति उपदेश ब्राह्म भक्त मंडली को संबोधित करके श्री रामकृष्ण ने कहा निर्लिप्त होकर संसार में रहना कठिन है प्रताप ने कहा था महाराज हमारा वह मत है जो राजर्षि जनक का था जनक निर्लिप्त होकर संसार में रहते थे वैसा ही हम लोग भी करेंगे मैंने कहा